यदा शस्ति न इंद्रो वृद्ध तवा शिन्द स्विन्हीं शांति शांति शांति मुंडक में प्रथम खंड तो पीछे पराविद्या तो का तो भूमिका तो बना तो द्वितीय मुंडक का अपरा विद्या का उपसंव करते हुए पराविद्या के लिए बीज तो डाल दिया था पीछे के मुंडक में पराविद्या का जावे उसी कोई यहाँ सिद्ध किया था सर्वम कार्य उत्तम अपरा विद्य जगत की उत्पत्ति कैसा है अपर विद्या का जितना भी जो कार्य बता रहे पराविद्य के द्वारा किसको अक्षर ब्रह्मा को विद्या भी बता दिया और अपर विद्या का जैसा सबसे पहले अपर, अपर विद्या होता है हाँ। क्योंकि सृष्टि से होना ये तो ये माने भूतानी जायते बता दिया उसके बाद उपासना बता दिया सत्यम प्रतिज्ञा है अक्षर, हाँ। वहां अक्षर ब्रह्म की जैसे वहा मतलब है, नो बता दिया। कर्म, कर्म उपासना मतलब दक्षिणायन मार्ग और उत्तर उत्तरायन मार्ग ये नेति नेति। अभी नेती, नेती, नेती, एक एक, कार्यमात्र नहीं हो अलग बात है इसलिए श्रुति क्या करती है अत्यंत अनुकम्प करती आप तर, मार्ग आपात नहीं आपके आप, वो भी तटस्थ लक्षण में बताएंगे उसके बाद थोड़ा आगे लेके जाएंगे स्वरूप तो लक्षण मिले जाएंगे। उसके बाद कहने के लिए ज्ञान मार्ग का अध्यारोप करके कार्य से क्षण अधिक्रम इसलिए अध्यारोप के द्वारा सारे जगत उत्पत्ति होती करके ये तो पर में भी तटस्थ लक्षण के द्वारा बता ईश्वर का तो इसलिए अपर विद्याम जाना जो बता रहे ना तो उसके लिए दूसरा और अपर विद्या का कार्य हो गया वो कर्म और उपासन उपासन इसलिए अपर विद्यालिंग के दृष्टान्त देते हुए हाँ सारे ये जगत ब्रह्म से दिया आगे देखे नाम रूपा बीज नाम और भूता कार्य ले लीजिए नाम और रूप हो गए जगत माया और उसका बीज संसार ना, नाम और रूप से ले लेजिए कार्य ब्रह्मा ब्रह्म का यह सारा कार्य ब्रह्मा हो गया नाम रूप से ओ, ओ, ओ। आदा शाका। श्रेष्ठ है मूल श्रेष्ठ है मूल जिस संसार का वैसे ये सारा जो यारहा का सारा फल हो गया संसार उस संसार का जो सार्धा मूल मतलब वही अक्षर ब्रह्म है ऊर्दा मूल जो आया है में ब्रह्मलोक तक जाएगा पूरा संसार मतलब अपरा विद्या का मुख्य है दो एक कर्म उपासना ये दोनों में ब्रह्मलोक तक तो जाएगा तो वो भी अपराविद्य है हाँ, तो। हाँ बस इतना है संसार ही नहीं है भी है। बस वहाँ ही नहीं लगेगा तो। वहाँ भी लगे लगे लगेगा क्यों वहां से मुक्त भी होते हैं ही नहीं लगा सकते अच्छा। और बाद में स्वर्ग संसार ही है वहाँ भी नहीं लगेगा ये अंतर है अपराविद्य हाई उस समसार कोटी किंतु वहां संसार होने पर एक पक्ष आपको चूट मुक्त भी हो सकता है इसलिए माना है तो इसलिए वहाँ ही और भी कंता पड़ेगा तो यह सारा जो सार सारे उर्दो मूल अक्षरात वो सार कौन है जो मूल अक्षर मूलाक्षर यश ओम यशमात मूलादात बोल दो तो जिस मूल से कौन हो मूल अक्षराध इसने उर्दू मूल दिया था ना वही यस्माद् ताको ना हो गया यस्माद् मूलात् जिस मूल से कौन है वो अक्षरात्भवती का सच संसार संभवती कोई लेना चाहिए नहीं। नहीं। वो तो मानना पड़ेगा सृष्टि का जहाँ भी प्रकरण है न प्रकरण है न सृष्टि का प्रकरण में जहाँ भी आएगा जी। वो तो माया विशिष्ट ही लेना ईश्वरी जो लक्षणा है पर मतलब उसको भी अक्षर मान के हमारा ये लक्ष्य लक्ष्यत्व ना और वाच्यत्व ना दो चलना पड़ेगा लक्ष्य है अक्षर सृष्टि है तो उसको वाच्य में डाल के चलाना पड़ेगा बस इतना ही इसलिए ईश्वर और अक्षर वो एक साथ ही बोलते हैं धारण में भी गार्जियन ने प्रश्न किया था वो अंतर्या में किसमें वो तप्रोत है अक्षर में बाद अक्षर का लक्षण बता दिया तुरंत बोलते हैं उसी के द्वारा जो लोग और प्रतिलोक सारा विद्रुत है दोबारा उसमें लाया विदृत बोलेंगे विद्रुत बोल दो है वो तो सूर्या चंद्रो जो सर्वे विद्रता उसी के शासन से। विशिष्ट हो गया फिर। तुरंत हाँ। नहीं।, वहां केवल अक्षर ब्रह्म को कारण बना नहीं सकते है ना और कार्य है कारण यदि उसका वाच्य हो गए और यहाँ पर लक्ष्य होगा बस इतना एकू को लेके चल रहा है कारण यदि मानते वो तो अक्षर ब्रह्म ही है यदि आप सृष्टि का कारण मानते हो वाच्यत्व न लेना माया विशिष्ट हो जाएगा वो mm. हो जाएगा mm. और यदि जो जिसे निषेध किया अदृश्यम वो लक्ष्य को लेकर दोनों हमसे जैसे जीव में भी दो अंश है जीवत्व ना आप संसारी है और उपाधि रहेता वो स्वयं कहेंगे कहेंगे तो तो है है है विशिष्ट कहेंगे है। तो जीव, जीव। तो इस तभी है ना वो कोई थोड़ा में में मतलब दो है जीव भी है और जीव से साक्षी स्वरूप भी आ, एकम पिपलम स्वादु हम का बहुत बोल रहा है एक दृष्ट बोल के अन स्नान अन्य विचाक से दोनों है एक ही होने पर वो दो हो जाते बस एक सुदामा है सुधामा जो भोग अस्मा संभवंती संभवती वही संसारू वो संसार है ना अविध्य का विषयभूत संसार जिस मूल से उत्पन्न होता है यहाँ कारण बता दिया परमात्मा को तो माया को लाना ही पड़ेगा आया वो उठा है उसमें ये पंचदशी में ने संयजन उठाया हाँ। ये तो तस्माद ये तस्माद आत्मना आकाश है उसको लेके उठाया हाँ। तो ये बोल दे तस्मात वे तस्माद आत्मना आकाश कैसा उत्पन्न होगा तो ने स्वयंजन सृष्टि का प्रकार है आत्मा बोल तो शुद्ध आत्मा नहीं ले माया विशिष्ट सत्य जहाँ भी सत्य दो स्वरूप है और निर्बीज सभीज सत्य है वो सृष्टि का कारण निर्बीज स्वरूप है अपना स्वरूप ऐसा माना है भागवत में एक जगह मैंने पढ़ा है परमात्मा को आश्चर्य कारण कह दिया है है भी न भी है, है। तो नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। उसमें भी ना। तो वहां पर जो में। नहीं। है ना आश्चर्य आश्चर्य कश्चित वी आश्चर्य किसी का नाम है अचिंत्य रचना भाषाकर बार बार बोलते है ना अचिंत्य रचना जगत क्या है अचिंत्य रचना इसलिए आश्चर्य माना है अचिंत्य बोलते कोई भी उसके ऊपर विचार नहीं कर सकता हमारी बुद्धि से परि आए ना पंचदर्शिका ने उसको और भी स्वस्थ किया योगी भी बड़े बड़े योगी की सीढ़ी तक चलते गए चलते गए हाँ। बाद में वो कुछ विचार ही नहीं शून्य नहीं। जैसे होगा इसलिए अचिंत्य रखे अवर्णनी है वो बता अनवचन नाम दे शब्द से बता नहीं सकता हाय बात जी कर यही आगे उठाएंगे भाषागर देखिए तो इसलिए बता रहे यश प्रलिय थे जिससे उत्पन्न होता मात्र नहीं है इन। उसमें जाके तो लीन भी होता है सभी उसमें। देखिए इसमें संभवती के द्वारा निमित्त कारण दिखाया जी। इसमें प्रलियते के द्वारा उपादान कारण दिखा दिया क्योंकि तो जो भी उत्पत्ति तो निमित्त से भी हो सकता है, है। जैसे घटकी उत्पत्ति दंड से भी हो गया कुलाल से भी हो गए मिट्टी से भी हो गई इसलिए दंड तो उपादान नहीं है ये निमित नहीं आ, नहीं। ये निमित्त निमित्त उपादान उपादान ही है है दिखा रहा संभवी के द्वारा निमित्त प्रलियते के द्वारा उपादान दिखा रहे हैं है। कौन है वो अथार अथार्षर अक्षर है अक्षर का मतलब ये कोई नाव ओंकार ना समझे नहीं नहीं पुरुष आख्यम सत्यम पुरुष आक्य संजह ही नाम जिसका है ऐसा अक्षर ले तो ओंकार आदि अक्षर नहीं लेना यहाँ न क्षरण आदि अक्षर तीन अर्थ कहते ना पीछे ये अर्थ लेना है पर। पीछे अक्षयत्वाद ना तीन, चूत नहीं होता है क्षत बोलते घाव आदि नहीं होता है नहीं है, और क्षय नहीं होता तीन अर्थ क्षय नहीं होता नहीं होता है मतलग इसका मतलब तीनों शरीर से रहित उसमें ईशा सकायम अवर्णमी वहाँ भी अक्षत माने उसमें कोई हाँ, गाव, गाव। स्थूल शरीर का होता है चावल को भी इसीलिए स्वामी अक्षत बोल दिया टूटा हुआ नहीं इसलिए वो स्थूल शरीर का ही होता है इसलिए अक्षत हो गए वो लक्षण तो ब्राह्मण ब्राह्मण का ही हो गया हाँ हाँ निर्वित का ही लक्षण अक्षर बोलने के लिए मना करते तो, तो इसीलिए उसको भी अक्षर बोलते है ना नहीं बोलना मतलब हाँ अक्षर है ना वो नहीं वो नहीं इसलिए अक्षर का ये लक्षण है ना अक्षर अतिथि अक्षर ये अर्थ है माना यहाँ परमात्मा से तात्पर्य अर्थ से यहाँ अक्षर का वाच्य नहीं है मतलब दो होता है ना रूढ़ी नहीं है यौगिक शब्द चार प्रकार का होता तो बताया था ना एक बार यहाँ अक्षर शब्द रूढ़ी नहीं लेना यहाँ अक्षर है यौगिक नाक्षर अक्षर नहीं उसका अर्थ लेना है यहाँ दो होता है ना एक रूढ़ी और यौगिक वो लेना रूढ़ी से ले तो ओंकार आधे होगा स्वामी जैसे चश्मा हम मुख्य में शब्द बोलते हैं चश्मा तो ये वस्तु लेना यहाँ मतलब वो यौगिक लेना तो ये बता रहे हैं हाँ पुरुषाख्यम सत्यम वो अक्षर कैसा है पुरुष स्वरूप है और सत्य है यशिन विज्ञाते अच्छा ठीक है ऐसा अक्षर है उस अक्षर से क्या मिलेगा आपको ऐसा अक्षर सारा जगत का सार है ऐसा जो अक्षर है तो बोलते यशिन विज्ञाते जिसका ज्ञान होने पर जिसका अनुभव होने पर स्वात्मसात होने पर, पर सर्वेदम विज्ञातम भवती सब कुछ जान लिया जाता जिसको है। जाको जान लिया उसके बाद आगे, आगे आपको जानने के लिए कुछ इच्छा ही नहीं लाभाद ना परम कर बोल रहे, है, आत्मा लाभाद तो। जिसके लाभ से आगे कोई है नहीं। सुखाद ना परम जिसके सुख नहीं भगवान भी बोलते है उसमें भी है गीता नहीं आत्मबोधि तो इसलिए बोल रहे हैं विज्ञानम सर्विदम विज्ञातम भवति जिसको जानने से जान करके यह सब कुछ जान दिया जाता है, है। तत् वो जो है परस्या ब्रह्म विद्याय विषय ऐसा जो अक्षर है, है वो अक्षर किसका विषय सबका नहीं परस्या ब्रह्म विद्या वह पर विद्या का विषय है।, है वो जो अक्षर है परस्या ब्रह्म विद्या अर्थात पर ब्रह्म विद्या का ने किसी का विषय नहीं बनेगा नहीं इसलिए उसको ही बताना है इसलिए हाँ। आगे का पराविद्या का विषय भूत उपनिषदों का ही केवल वो विषय है हाँ, वो पराविद्या उपनिषद ही पराविद्य ऐसा हाँ। तो अपराविद्या को भी कहा उपनिषद गौण वेद नाम ले लिए मतलब हाँ विद्या भी उपनिषद प्रयोग होता है कि मुख्य उपनिषद है ब्रह्म विद्या में उपासना में भी उपनिषद का अर्थ है गोपनीय विद्या बस हाँ. रहस्यमय विद्या तो उपासना भी रहस्यमय विद्या है हाँ. तो वो गौण है मुख्य रूप में ब्रह्मा विद्या में होता मंत्र देखे तदेत सत्यम सत्यम य िंग प्रभवक्षरा विविद सौम्य भाद्य प्रजाते त्रि चै्वाय बोलतो कौन है वक्षर अक्षर का उपराध्यार कर दीजिए क्या स्थ? जगत को समझता है कौन नहीं नहीं, नहीं। वाले भी बताया शायद भूल गए जहाँ भी श्रुति बोलती है दो शब्द प्रयोग तस्मात वे परमात्मा और जीव से अभिन्न करके ही बोल रहे इसलिए श्रुति को जरा सा भी नहीं। जहां भेद नहीं जहाँ भी प्रयोग करते रहे तस्मात का ही ये मतलब कोई ना उस परमात्मा ने सृष्टि नहीं उससे अभिन्न जीव दोनों हमेशा इसको दोनों एक करके एक करके ही बता रहा और दूसरा बात है शायद ईश्वर के विषय में विचार नहीं आत्मा को लेके नहीं आत्मा का ही ईश्वर को कुछ नहीं विचार ईश्वर का विचार नहीं बोलते ईश्वर का विचार करने से क्या मिलेगा आपको सर्वज्ञ उपाधि केवल हाँ इतना आत्मा का ही पूरा जहाँ तो इसलिए बोल रहे ये दोनों को अभेद करके वह यह मतलब वह वह मतलब दूर नहीं है, दूर नहीं है। ये साक्षात अपरोात अपरो जो है ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष जीव रूप से तम पद का लक्ष्य दोनों एक है हाँ वाच्य को लेके नहीं पद का लक्ष्य वाच्य कभी एक बने गए प्रत्येगात्मा एक परोक्ष है है कैसा बनेगा सर्वज्ञ अल्पज्ञ लक्ष्य को लेके लेकर सत्यम मतलब वही जो अक्षर है सत्य है वही अक्षर क्या है सत्य स्वरूप सत्य का मतलब यहाँ एक लौकिक सत्य होता है शास्त्रीय सत्य होता है उनमें भी अंतर एक लौकिक सत्य है लौकिक सत्य बोलते रूमाल को रूमाल बोलना सत्य है रूमाल को आपने दूसरा बोल दिया वो मित्य होगा ये लौकिक सत्य है घड़ी को घड़ी बोल दिया वो भी सत्य लौकिक सत्य और एक शास्त्रीय सत्य है, है। और इतम। तो शास्त्रीय सत्य मतलब जैसे कर्म भी है यागा वो भी सत्य है कि आत्यंतिक सत्य दो बार आक्षेप के ठीक है कारण भी नहीं कार्य भी नहीं तो आपको उसे क्या सिद्ध हो गया आपको सूची में महावाक्य जानना चाहिए तभी बोध होता है तो बोलते है नहीं एक माया एक इतिश अविद्या माया भी नहीं अविद्या नहीं बल्कि अहम ब्रह्मास्म सिद्ध तो होता है माया विद्या विहाई है आ, एक इतिशे माया लीजिए हाँ। और एक से वार्तिक में सुरेश्वर आचार्य ने विचार किया इसी को लेके दो कई विचार हुआ है। हाँ करते करते वो संतुष्ट नहीं हो गए क्योंकि पहले मूर्ता मूर्त लिया हाँ। बच गया वो उसका कारण माया बच गयी है ना नहीं कार्य और कारण लेजिए तो उसके बाद कार्य कारण तो निषेध किया दोनों एक कैसे होंगे ईश्वर और जीव को एक कर रहे हैं ना तो बोलते एक माया और एक अविद्या दोनों शरीद क्या दोनों एक है अदा तत्व अहम ब्रह्मा ये सिद्धि के अंतर इसलिए नीति नेतु को लेके इसके ऊपर सुरेश्वर आचार्य का वार्तिक है ना चार हजार श्लोक से ऊपर है बृहदारण्य को लेके चार हजार श्लोक हाँ आस उसको विद्यारण्य ने समेट लिया बहुत दो में कुछ वार्तिक सार करके बहुत विस्तार रूप से तू विद्यारण ने उसको कम करके शायद एक डेढ़ हजार के लाया पूरा उसी को सार ले। उसको वार्तिक सार कहते इतना उसको विचार के उस लोग उसको बोलते ब्रहण वार्थी तो सुरेश्वर को बाश्य करने उसके पर तुम लिखो बाकी शिष्य ने विरोध किया गुरु जी आपका वेदना चौपट करेंगे कर्म ही था ना वो कर्मी कांड थे हाँ वही <coughs> तो कर्म पर खींच के लाएंगे किन्तु तो आचार्य को पूरा विश्वास था ऐसा नहीं करेंगे बादचार्य बाद को संतुष्ट करने के लिए अन्यों को तो बोलो तुम एक ऐसा कर्म को लेके ग्रंथ तभी वो नैष्कर्म्य निकल सुरेश्वर आचार्य का ग्रंथ है नैष्कर्म्य सिद्धि नैष्कर्म्य बोलते मोक्ष केवल निष्कर्माता से ही सिद्ध होगा तो सिद्ध के तभी देे सुनो हाँ हाँ ये अभी देख सकता है <laughs> आचार्य को भले विश्वास था पर तो इनको तसिले करने के लिए तभी तो, तो हाँ। तो जाके उन्होंने लिखा उसका अवतार मानते हैं ना उनको अपना कार्तिक का अवतार मानते आचार्य ऐसा मानते स्वामी जो कुमारेल उनको भी अवतार मानते हैं मानते उसको कुछ उनको भी भी मानते ब्रह्मा कुमार का मानते मध्यस्थ बनाया था तो बोले नेति नेत विशेषण विवक्षण अर्थात जो सूती है ना ने इस प्रकार विवक्ष करते हुए उसका लक्षण बता कौन सा सारा मूर्ति आदि से रहित लक्षण है ये केवल नीति नीति से विवक्षण से अच्छा क्या लगाना चाहिए विवक्ष बोलते विवक्ष करते हुए इस प्रकार बतलाते हुए विवक्ष बोलते इच्छा है आ, यही बतलाने की इच्छा है, है। हाँ श्रुति को सनातन चक्षु है ना देखो को जहाँ भी जितने भी विद्वान है ना चेतन मान के चल रहा श्रुति को है ना वह विष्णुपुराण में आया श्रुति को एक आकार दिया है श्रुति एक शरीर है तो उसका कौन हाथ है ये व्याकरण है उसका मुख है और ये ज्योतिष उसका नेत्र है पूरा ये उपमा दे, दे विष्णुपुर में ये ब्रह्म उसमें उस आया तो इसलिए उसको पूरा वर्णा उसके छंद पै रहे ऐसा रूप वेद में इसलिए सनातन चक्षु मानते हैं उसको श्रुति को मेरे बादशाह का तात्पर्य है ना श्रुति का तात्पर्य है तात्पर्य वक्तुच्छा होता है तो श्रुति को भी मान के जाए तो नीति नीति विशेषण विवक्षण विवक्षण बोलते बतलाने की इच्छा से सनंत प्रत्यय बतलाने की इच्छा से बता रहे आ भी है ना महिम न अतव्यावृत्तिया चकितरिमें श्रुति भी देख रहे कैसा चकित होकर चकित हो जाती है इसलिए अतद्यावृत्तिया अतद्यावृत्या बोलते ब्रह्मश अतिरिक्त जितने भी निषेध मुख्य मंत्र देखे दिव्यो दिव्यो अप्राणो अप्राणो परता जो तत्व कैसा है नेति mm -hmm. नेति के द्वारा प्रतिपाद्या श्रुति को जो अभीष्ट है hmm. को अविष्ट जो तत्व तो कैसे है दिव्यो दिव्य का मतलब है दौतना दिव्य कह कहेंगे न ना, ना, तो उसका बहुत अर्थ है व्याकरण में दिवधातु तो का इतना अर्थ पूरे का <laughs> पंजाब में अमृतसर में यहाँ द्योतनात्मक प्रकाशात्मक प्रकाश चैतन्यात्मक देव जी केवल सुसुप्ति को लेके ही बोलते थे भाषाकर करेंगे द्योतनात्मक होने से अर्थात वो प्रकाश कही तो तीनों को लेके बोलते, है। तो इस में, को ले बोलते है। इसको थोड़ा किया हम लोग में जड़ बोलते हैं किम ज्योतिर पुरुषों भगवान ये किस ज्योति कार्यक्रम पुरुष जो काम कर रहे कौन सी ज्योति समझाने के लिए जड़ कहते हैं हाँ मतलब सूर्य ज्योति को मान करके सारा दिखाने के दृश्य पद इधर जाता है आता है बैठता है व्यवहार तो उसके, उसके भी ना आप अस्थिभा को बता भी नहीं सकते नहीं बता सकते हम तरिका है चंद्रमा तो से तो चंद्रमा भी अस्थित होगा कौन सा इसको जड़ का अग्नि भी समाप्त होगा कौन सी ज्योति वाघ ज्योति के लिए जगत आदि जड़ मानते ना पत्थर आदि को नाम रूप जड़ मान सकते हैं वाणी को सुनकर आता है बैठता है सब ज्योति व्यावहारिक को समझ जहाँ समाप्त हो गया किस ज्योति वाला है तो आत्मा मतलब जो सृष्टि मान के बैठे हैं ना उनके लिए तो इसलिए वहाँ जो जो चार ज्योति बताया वो लौकिक ज्योति नहीं जड़ प्रकाश जड़ में दो तत्व है ना क्योंकि सृति माता है ना सबको ले जाना चाहती है अनात्म पदार्थो को क्या अलग अलग नीचे से, तो मो, भी नहीं से चलो, तो, करो। ना। तो मो भी नहीं सकते कर्म करो तो मो भी नहीं करते सकाम चलो सेवा करो सकाम इस कर्म करो, करो। हाँ। इस किसी ना किसी प्रकार से उसको कर्म कहा सब तो कर्म करने के वही रखता भले ना समझे शास्त्र का उद्देश्य वहीदर मतलब यद अपर विद्या विषय कर्म फलक्षण सत्यम तद अपेक्षिकम पीछे बताया था ना जो अपर विद्या का विषय कर्म फल फलक्षण अर्था फल फल फल। कर्म, फल कर्म फल रूप कर्म फल लक्षण बोलते कर्म फल रूप कर्म और उसका फल दो चीज़ें फल लक्षण यहाँ स्वरूप अर्थ लीजिए साधन और साध्य हाँ लक्षण का मतलब यहाँ स्वरूप फल स्वरूप कर्म भी और कर्म का फल उसको पीछे सत्य बताया था अपर विद्या वो सत्य है पूरे केवल इतना कर रहे हैं आपका अंधकार को रुकावट कर रहे सूत्र सूत्र लेके चलता सारा शास्त्र है अविद्या उसका विषय और सत्यम है विद्या सूत्र का विषय उसी को है ईशावास्य में ईशावास्यम करके वो सत्य को ले गए और कुरे सत्य को लेके गए दो ही अपेक्षिक मतलब जैसे भूलोक में जो, जो है ना उसके जैसा मान दीजिए फूल सुबह खिल गया सायकाल नष्ट हो गया अरे हिमालय तो कविषय है सूर्यचंद्र का विषय अपेक्षक है ये जड़ है। उसमें जड़ हाँ, प्रकाश जड़, है। है न, है। हाँ, जड़ प्रकाश प्रकाश प्रकाश है है उसमें करते हैं ना वो वो सत्य से कार्य नेत्र चेतन और देखिए वहाँ दो ही काम नेत्र हाँ। चेतन ऐसा ये सूर्य आएगा के तमेव भाष में। हाँ व्यवहार में मिलता तो में नहीं विद्या तो का विषय तो इसलिए बोल रहे वहाँ दिव्या अलौकिक है है सत्यम ज्ञानम अनंत हाँ। ही वो अमूर्त है अतः अथवा परमात्मा बोलते निरा निराकार विशेष वाला नहीं है कोई भी आकार नहीं मिलता क्यों निराकार है सत्यकार होने से वो अमूर्त है पुरुष हाँ। परिचिन हाँ, देखा। दिव्या कहा दिया अमूर्त कहा दिया किसी के मन में वो तेज हो सकता है दिव्य तो वस्तु से अपरिचिन्ह है, है। अमूर्त कोई ऐसे तेज होगा बोलते ना आजकल समाधि में वो दोनों दो होता है दोनों नहीं पुरुष पुरुष बोलते पुरुषयन आदित्य पुरुष सभी के अंदर बैठा है अपना ये नहीं हुआ सा वो पूर्णत्व आदित्य पुरुष अनात्मा पदार्थ इसलिए निराकार होने निरवय होने इतनी अर्थ किया जाता पुरुष स भाई अजा कोई अच्छा। सत्य है तो पुरुष सुनते वे अपना शरीर के अंदर ही रहता होगा वो असत्य महान बहन सबके शरीर में रहने से पुरुष इसका मतलब बाहर नहीं रहता हो नहीं। तो सूची बोलते नहीं भाई आप कौन विद्या विषय भरो बाहर भी है भीतर भी सर्वत्र है तो विद्या विषय भयंतर बोल रहे हैं अपेक्षाकृत शरीर को लेके बोल रहे हैं तो, कहाँ रहे हैं। तो ही अजा। तो हो गया जो अप्राणो अप्राणों का मतलब है वही सत्य है <coughs> कोई भी क्रिया शक्ति भेद वाला प्राण कहते क्रिया शक्ति भेद वाला चलनात्मक वायु इतरत अविद्या विषयत्व अशक्ति भेदवान चलनात्मक वायु ही प्राण क्या विषय तो अविद्या का मतलब वायु चल रहा है आ, उसी के लिए इससे लक्षण किया वहाँ शरीरांतः संचार वायु अद्यास उपदान कारणत्व अविद्य अविद्या का मतलब अभाव नहीं लेना विद्या का अभाव नहीं लेना बहुत लोग करते हैं अविद्या का मतलब विद्या का अभाव अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नी करता है ना इसलिए वायु कहा गया यहाँ नई क्षेत्र वायु भी हो मनु को हटाने के लिए वायु शक्ति यह विद्या है यदि अभाव होता तो जी। नहीं शरीर के अंदर प्राण ही है लक्षण संचारी वायु ये लक्षण है तो यहाँ विद्या अज्ञान अभाव होता तो अभाव उपादान कारण नहीं बनता। वायु क्यों दिया नहीं शरीरानता इसलिए दिया बाह्य को हटाने के लिए भाव में कोई गुण भी नहीं रहता है यहाँ तीन गुण गुणा मन को हटाने के लिए तो ये बता रहे विरोधी एक और दूसरा जो है का का प्राण हाँ। की लक्षण क्या है तो आप कहा शरीरानता संचारी वायु वायु को हटाने के लिए नहीं यहाँ दोष एक शरीरानता संचारी वायु का तो आप इतना कही शरीरानता संचारी से काम चलेगा मन को हटाने के लिए, केवल वायु, वायु प्राण है, तो बाहर का वायु भी प्राण होगा इसलिए शरीर दोनों को तो अप्राण बोल दो प्राण से होने वाली जितनी भी भेदात्मक क्रिया है ना उसे रहित है कहेंगे मन से होने वाली जो क्रिया संकल्प विकल्पात्मक ये सारे से रहित है और कैसे वो शुभ्रुब्रोल शुब्रा अत्यंत पवित्र है दूषित होता है होता दूसरे से नहीं नहीं होता होता ही, नहीं। है। होता ही नहीं। अभी हम गए थे वहाँ <laughs> प्रेम में गए <गये> थे ना <laughs> वहा एक कार्यक्रम था उसमें हाँ। <laughs> बहुत बच्चे थे जितने बच्चे अलग अलग नृत्य देखा है उनको पुरस्कार देने के लिए बुलाया था उद्घाटन जो जीते थे फस्ट सेकेंड बाद में दिखा दिया उसमें एक वो कर रहे थे आजकल होता ना वो एक्टिंग करके देखा इंडिया डर्टी इंडिया डर्टी ये कहेंगे ऐसा करके इंडिया डर्टी वो दिखा रहे थे वो पुरस्कार जीते ऐसे तो मुझे कुछ आशीर्वाद मैं बोल तो इंडिया इज नॉट डर्टी वी आर डर्टी <laughs> हमने कहा इंडिया डाटी नहीं हम लोग डाटी हम लोगों ने किया है बोला <laughs> आपने ठीक बोला स्वामी जी क्यों तो नहीं आए थे? थे उसमें थे सायकाल नहीं आए थे उसमें क्यों नहीं थे सायकाल का कार्यक्रम तो मतलब संगीत में नहीं आए थे इसमें तो थे सायंकाल जो होता ना उदाहरण उसमें नहीं आया तो ऐसा ही <laughs> तो ये बोल रहे हैं क्योंकि स्वतः वो शुद्ध है अशुद्ध नहीं है आत्मा अशुद्ध हो रहे गुणों के द्वारा सत्व रुण के द्वारा हम उसको अशुद्ध बना देखिए जल का स्वभाव क्या है शुद्ध है शुद्ध। किस प्रकार प्रत्यक्ष समान उस सत्य को बता अक्षर को किसलिए तो बोल रहे है ना ऐसी बात नहीं है वो परोक्ष है परोक्ष का मतलब ऐसा नहीं परोक्ष वापा परम परता अक्षरात्मा अक्षर का विशेषण है ये पर अक्षर तो पर मतलब अक्षर में पर किसके अपेक्षा कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म के अपेक्षा वो अव्या पर है उससे भी ये पर है क्यों? वो जो अक्षर है इनका कारण भले ही हो कार्य ब्रह्म का किन्तु उसमें भी उपाधि तो बड़ी है तो हाँ वही मलिनता है उसके अपेक्षा कम है जी, जी। तो इनसे भी पर है शुद्ध बात, है वो। शुद्ध है है, देखिये दिव्यो दिव्य बोलते ज्योतनवान स्वयं ज्योतिषत्वा ज्योतनवान होने से काम नहीं चलेगा तो कैसे है स्वयं दूसरे के द्वारा प्रकाशित होकर ज्योतन नहीं अथ स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति मतलब स्वयं प्रकाशत्व अथवा दूसरा अर्थ कर रहे दिवी व स्वात्मी दिविक का अर्थ कर रहा है स्वात्मी त्मा नहीं भो अलौकिावा तीसरा अर्थ या तो अपने आत्मा में ही प्रकाशित है दिविका अर्थ दिवलोक नहीं लेना यदि यद्यपि सप्तमी है दीव का यह दिवी मतलब आत्मा दिविका अर्थ किया आत्मा अपना स्वरूप में ही स्थित है अतलित अग्निशे अग्नेर विस्फुल्लिंग अग्नि का विशेषण है उसे अग्निशे विस्फुल्लिंग आज्ञान वच्चरण थी उस उष्मा अर्थात वो अलौकिक है स्वयं प्रकाश है आत्मस्वरूप में स्थित है इसलिए यस्मा अमूर्त अमूर्त का रहे हैं सर्वूर्तिवर्जिता सर्व आकार वर्जिता कोई भी आकार नहीं उसमें निराकार है मूर्ति बोल तो आकार कोई भी आकार नहीं उसमें सर्वमूर्तिवर्जित पूर्ण अथवा सारे प्राणियों के अंदर बोलते जिसे अग्नि से निकलते हैं अमूर्त पुरुष माने शरीरों में तो जीव स्वरूप का कर रहे हैं तो दो है ना वो सर्वज्ञ और सर्वित्रपाधि अग्नि प्रकाशित कर रहे वो भी कर रहे बस तारातम प्रत्येक शरीर में वो जीव रूप से हाँ, जीव सात रूप से विद्यमान वो उपाधि है बड़ी उपाधि के द्वारा हम भेद के अलग बात है हाँ, जीव बना प्रकाशित करेंगे उनकी मान दीजिए कोई बच्चे का जन्म हुआ तत्वक्ता लक्षणात् ग्यारहवीं दिन में उसका नामकरण होता है एक आधा शाहन ने उनका मतलब स्वरूप लेना तत्ता लक्षणाथ में करते हैं वो माने शास्त्रीय है नहीं नहीं है? नहीं एकादशाह ग्यारहवीं हाँ इसमें एक और तो वो, इस वो किया है विद्या संस्कार है ये अपना नाभिदेह उपाधि भेदम अनुदीय मानत्व नाना कैसा नामकरण बाद में होता है और दूसरा एक होता है तो दो संस्कार होता है नामकरण बाद में ग्यारह विद्य होता है, हाँ, है।, है। हाँ। लट्टू को नाम रख दिया किसी का नाम राम धीरे हाँ। धीरे थोपा व नाम कितना तो उपाध मेरा नाम है अभी तक तेरा नाम नहीं था दिया करते हुए नानत्व विधान कर रहे हैं है। तो मैं राम तो बस वही थोपा हुआ को लेकर भावक का अर्थ करता हूँ तो जीव मतलब आज किसी के घर में जन्म हुआ कन्या है उसके तो वो मांडू के कार्य का मांडू हमारा घर तूने एक तूट भी नहीं तो हमारा बाद में जो मानते हैं उनके लिए दृष्टांशु न आ गए एक महीना कुछ हो तो उसको जीवा जगत कहीं <coughs> उसके लिए सुनो उत्पत्ति हुँ, भी। हुँ। कोई कारी का को तो दी कोई कार्य रहे आकाश आदि तो ये बोल रहे आकाश घटादि परिचिना उतार बोल रहे तो घटा आकाश की उत्पत्ति कहा दिया दिव्यो दिव्यो बोलता अमूर्ता जिस प्रकार उपाधि के साथ जैसे घटा का अभ्यान है इसका मतलब ये नहीं बाहर रहता है कि नहीं की उत्पत्ति परिषका तो तो करने क्या शरीर को अपेक्षा लेके बाहर स्वता तो बहुत सुंदर नहीं थी। अजो अजो बोलते ना जायते कुतश्चित किशीरा न अन्य से न स्व तो बोल स्व्य से जन घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवंत और देखिए उत्पत्ति दो प्रकार से होता है एक दूसरे निमित्त कई बार है घाटा अभी दृष्टान देंगे जैसे समुद्र में जल में जो बुलबुले उत्पन्न होते हैं अनुभवन घटादी जो उपाधि है ना उसको लेके अनेक घटा बच्चा एक कुछ स्वतः उत्पन्न होते जैसे बिच्चू आदि कुछ होते हैं तथा मंत्र में तथा कुतचित स्व अन्य जन्म निमित्त से अभाव हाँ यथा तता जैसा उसकी उत्पत्ति है उसका निमित्त है ही नहीं इसलिए उत्पन्न नाम जल जला बुदाधिर वायुवाधी हो गया वायु नाम हो गया और उसके बाद समुद्र में जो तरंग उत्पन्न होता है वो भी वायु अथवा जल अनेक अन्य कोई है ही नहीं तो कहां से उत्पन्न होगा जलामरूपकृता देह उपादि वायु निमित्त अथवा नभा सब। आकाश को अब भेद करे ना घट आकाश करने मटाकाश देह से उपलक्षित है तो देह उपाधि कोई निमित्त है सुशीर उसके उत्पत्ति से, से उसको चिद्र चिद्र कर खाली जगह बस घट उत्पन्न होते है उसके से पीछे खाली जगह को ही बोलते है ना कपड़ा छिद्र होगा मतलब क्या इसमें खाली जगह अच्छा। से घड़ा बना दिया तो मानते अच्छा खाली जगह है ना भी अलग हो गया वैसा वैसा मठ बना दिया अभी छिद्र नहीं होते बैठेंगे स्वतः नहीं तटारी सर्वभाविकाराणाम जेम गचंती देहा उपाधि विलायम ऐसा नहीं केवल जिसका जन्म नहीं बात नहीं लेना हुआ जैसा अजय बोलते अजन्म तो इसे एक का निषेध नहीं तो वैसे रहेगा तो इसलिए बोल रहे देह उपाधि विलयम अस्थि वर्धते परिणाम कैसे लिया सबका मूल कौन है चले घट के अंदर आकाश भी मानो विलय होती जी, का मूल मूल इसका मूल होने जाए थे किन्तु घट को लेके व्यवहार होता है इसलिए बोल रहे हैं जनी जन्म ही मूल है <laughs> आकाश को देखे। आप जल रख दिया बाल्टी में दिया। तो पांच अपने, अपने जन्म नहीं है तो कोई जायते भी पिछले बारिदी नहीं वो कहा उसमें क्या तो कहीं प्रतिषेध करने से सर्वे प्रतिषिधा घना चिन्ह भवंते साइंतरो अजो तुम तवा विष्णु जल में चंचलता बड़ा पेरे इसलिए आजार होने से अमृत इसलिए वो बोलो है। था। वो है है इत्यर्था युवा सुचरा भेदा सुचिर बोल तो छिद्र का जो भेद है ना वो भी लगता इसलिए वो अभय भी आकाशस्य सुचर भेदो पूर्ण पूर्णशा पु बोलो खाली जगह को बता रहे आकाश तो की उत्पत्ति प्रलया निमित्त और लय है ना एक उपाधि न तो स्वता जोड़ दीजिए आकाश का नाश स्वता नहीं घटाधि उपाधि कृतमेवा तदव उसी प्रकार अक्षरशा अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति भी जीव रूप से जैसा वहा महाकाश की उत्पत्ति घटाकाश रूप से यह महाकाश के स्थान में है परमात्मा अक्षर शुद्ध और जीव हो गया घटाकाश केक्षरशाता देह उपाधि निमित्त में वो स्वतः नाम रूप के द्वारा ही देह उपाधि को लेकर ही उत्पत्ति जीव उत्पत्ति प्रलय भी वैसा है स्वतः उपाधि नहीं इसी बात ब्रहदारण्य में आज्ञा बल क्या मैत्रे को समझा रहे है प्रत्यान संज्ञा मरने के बाद कोई नहीं तभी मैत्रे ने कहा भगवान आप तो मुझे तत्वोपदेश कर रहे हैं और कोई है ही नहीं बोल रहे नहीं। मुझे मोह में डाल दिया तो उन्होंने बोल दिया मैत्री तुझे मोह में नहीं डाल रहा मेरे कहने का तात्पर्य है उपाधि के द्वारा नाम और ये पड़ा था उपाधि हटने के बाद जो आत्मावार ओम निमित्त ओं पूर्णम दहामेव